एक हरे भरे गांव में बहुत सारे जानवर रहते थे वहाँ हर दिन कुछ न कुछ दौड़ खेल और प्रतियोगिताएं होती थी सबसे तेज और फुर्तीला था चीकू खरगोश जो हमेशा जीतता था और सबसे धीमा था टोपी कछुआ जो हमेशा आखिरी आता था जब भी कोई रेस होती सब टोपी का मजाक उड़ाते अरे ये तो पहुंचते ही नहीं क्यों भागते हो टोपी आराम करो टोपी मुस्कराकर चुपचाप भागता रहता एक दिन जंगल में घोषणा हुई जंगल मैराथन सभी जानवर उत्साहित थे चीकू को पूरा भरोसा था कि वही जीतेगा लेकिन टोपी ने भी भाग लेने का फैसला किया इस बार रेस की बात अलग थी रास्ता लंबा था पगडंडियां संकरी थी और बीच में नदी कीचड़ और पेड़ गिरने जैसी मुश्किलें थी टोपी रेस में भाग लेने वाला है ये सुनकर सब जानवर हंस पड़े उसमें से हाथी ने कहा टोपी इतना लंबा रास्ता तू तो बीच रास्ते में ही सो जाएगा रेस शुरू हुई चीकू बहुत तेज भागा सबको पीछे छोड़ दिया टोपी धीरे धीरे चला अपनी चाल में रास्ते में चीकू कीचड़ में फिसल गया लेकिन वो उठा और फिर से भागने लगा फिर एक जगह चीकू को कुछ दिखा एक छोटा बच्चा खरगोश रास्ता भटक गया था और डर के मारे कांप रहा था चीकू सोच में पड़ा अगर मैं रुका तो हार जाऊंगा। इसलिए चीकू वहां नहीं रुका और आगे बढ़ गया एल टोपी पहुंचा टोपी ने बच्चा खरगोश देखा वह रुक गया उस बच्चे के पास जाकर उसने उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया फिर वो धीरे धीरे चल पड़ा सभी जानवर रेस में आगे थे लेकिन टोपी धीरे धीरे चलता रहा आखिरकार वो लाइन पर पहुंचा। वो सबसे अंत में पहुंचा। लेकिन बच्चा खरगोश भी उसके पीठ पर था सभी जानवर टोपी के साथ उस बच्चे खरगोश को देखकर चौंक गए फैसला हुआ असली विजेता टोपी जंगल के मुखिया बोले रेस जीतना जरूरी नहीं दूसरों की मदद करना भी जीत ही है सभी जानवर मिलकर टोपी के लिए ताली बजाने लगे वो धीमा जरूर था लेकिन सबसे प्यारा और सच्चा दोस्त भी वही था कहानी से सीख गति नहीं नियत सबसे ज़रूरी होती है धीरे चलो लेकिन सही राह पर चलो और जब जरूरत हो दूसरों की मदद करना कभी मत भूलो